आस्तिकाना क्षुषा गुक्त अस्थिपरलोक मतदे परलोक शास्त्र में विश्वास निका शास्त्रेकुषा शास्त्र शास्त्र मेंुषा शास्त्रे के चक्ष प्रमाणे, गति संति आस्तिम शास्त्र अनाथि ज्ञान आस्तिक है किंतु शास्त्र ज्ञान नहीं है उनकी गति जिज्ञास पृछती है उनकी क्या गति जानने की इच्छा से पूछता है अर्जुन तस्मा शास्त्र प्रमाणम तेज भगवत वाक्या लब्ध प्रश्न बीजो अर्जुन हुआ शास्त्र ही तुम्हारे लिए प्रमाण है, है ये भगवान का बाकी है लब्धम प्रश्न बीजम ये अर्जुन है नर्जुन लब्ध प्रश्न बीज प्रश्न का बीज कारण प्राप्त हुआ बीज होने से अभी प्रश्न कर रहा है अर्जुन वाच ये शास्त्र शास्त्रुत्त्त्सृज्य यजते श्रद्धयान्विता सत्तम आहोरजस्तम ये शास्त्र विधि उत्सुज्य श्रद्धाता यजंते शास्त्र विधि को त्याग करके नहीं जानकर श्रद्धा से युक्त होकर याग करते तुष्ठ निष्ट का निष्ठा है कृष्ण सत्तम और रजस उनकी निष्ठा क्या है सात्विकी है राजस है अथवा तम से शास्त्र विधि छोड़ करके श्रद्धा से करते टीका में यजंते याग ग्रहणम दानादर उपलक्षण यजंते यजंते यजंतेग दान हम सब लेना उपलक्षण ये अविशेषिता कोई विशेष कोई भी हो शास्त्र विधिम का तो शास्त्र विधान शास्त्र क्या है श्रुति स्मृति शास्त्र चौदान सूज श्रुति स्मृति ये शास्त्र के विधि का त्याग करके परित्यज्य पूजा करते करते दान आदि पूजयं दिता श्रद्धया संयुता बुद्धि से युक्त में यदि वेदोक्त विधि अप्य तम उत्सृज कथंतरी श्यादी क्वेश्चन वेदोक्त को नहीं जानते हैं उसको त्याग करते तो श्रद्धालु होकर याग कैसे करते नहीं मानम बिना श्रद्धा यागादि कर्त्यम प्रमाणिक विना श्रद्धा से यागादि कैसे कर सकते ऐसा स्मृति स्मृतिलक्षण वा कंचित शास्त्र विधि अश्यत श्रुति स्मृति आदि कोई स्मृति सर्वस्मृति शास्त्र विधान को नहीं देखते हुए वृद्ध व्यवहार दर्शनाद ये शब्दधानतया देवादीन पूजय वृद्ध प्राचीन प्रामाणिक व्यवहार देखकर के शिष्ट व्यवहार को देखकर देख करके श्रद्धालु के देवादि की पूजा करते हैं ते यह ये शास्त्र विधि मुश्रज ये उनका ग्रहण करना ठीक है नास्त्रीय ना ना विधि पश्यंत के तम उपेक्षा स्वपेक्षा यागादी कुरंत दृश्य शास्त्र विधि को जानने पर भी उसकी उपेक्षा करके अपने कल्पना से यागादि करते शास्त्र में विधि निषद देखते क्या है उसे क्या हो जाता है ऐसे करने से ठीक होगा अपने यागा करते कुछ कर्म करते विधि निषद्ध देखने पर उसके उल्लंघन करके तेसा में उनका भी ग्रहण होना चाहिए अर्जुन का प्रश्न में ये शास्त्र विधि मुसूज्य शास्त्र विधि मुसूज्य ग्रह भविष्य उनका भी होगा ये शंका है सिद्धांत के तहत लेते उनका नहीं शास्त्र विधि नहीं जान करके जो श्रद्धालु करते उनका ग्रहण करना और शास्त्र विधि सुन करके उसको त्याग करके अपने मन से करते हैं उनको क्या श्रद्धालु को न उनका ग्रहण नहीं होगा शास्त्र विधि समझ करके जो त्याग करते वो तो पापी इसलिए कहा गया ये पुनः कंचित शास्त्र विधि में उपलब्ध माना है वो तब्य अयथा विधि देवादि पूजयंती ये शास्त्र विधि योजन न परिग्रहती उनका ग्रहण नहीं होगा शास्त्र विधि में उपलब्ध माना शास्त्र विधि को उपलब्ध करते हुए देखते हुए जानते हुए तब मुस्याग करके अयथाविधि विधि के विपरीत देवाधिक पूजा करते वो ये शास्त्र विधि मुसूज इस श्लोक में न परिग्रह थे उनका ग्रहण नहीं होगा ठीक है अपरिग्रह प्रश्न पूर्वक हेतु मे शास्त्र विधि जान करके उसको त्याग करके अपने मन से करते उनका ग्रहण क्यों नहीं होगा प्रश्न करके हेतु देते भाष्य में अकस्मात ये प्रश्न उसका उत्तर है श्रद्धा तत्विशेषनाथ यजनते श्रद्धाता यदि शास्त्र विधि को जान करके जो लोग त्याग करते वो श्रद्धालु कैसे होंगे शास्त्र विधि को जान कर जो त्याग करे जो श्रद्धालु नहीं यहाँ तक कह श्रद्धा से युद्ध होकर याग करते इसे शास्त्र विधि नहीं जान करके शिष्ट व्यवहार देख करके जो श्रद्धा होकर श्रद्धा पूर्वक यागदान आदि करते उनके लिए प्रश्न और जो शास्त्र समझ करके त्याग करते अपने कल्पना से उनको श्रद्धालु नहीं कहा जाएगा शास्त्र ज्ञान तद उपेक्षा बताम ग्रहे भी विशेषण अभिरुद्धम शास्त्र ज्ञान आम सठी शास्त्र को जानने वाले शास्त्र ज्ञान आम तद उपेक्षा शास्त्र को जानने वाले शास्त्र को उपेक्षा करने वाले उनका ग्रहण करने पर भी श्रद्धा विशेषण अविरुद्धम शास्त्र प्रमाण को तो जानते शास्त्र में विधि निश्चित समझ लिये फिर उसकी उपेक्षा करके अपने मन से श्रद्धा पूर्व करते श्रद्धालु हो सकते अविरुद्धम इत आशंक व्याघात तो में व्याघात है शास्त्र प्रमाण को समझ कर त्याग करते और वो श्रद्धालु ये नहीं बनेगा देवादि पूजा विधि परम किंच तद सृज्य असद धारणा तद विहितायादिपूजायाद प्रवर्तन न सक्यम कल्प ही तुम यहां देवादिपूजा विधि परम देवादि पूजा का विधान हमको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए पश्यंत किंचो को जानते हुए ही तद सुर शास्त्र को समझने पर भी उसको छोड़कर के जो करेंगे वो तो असदाल हो गए शास्त्र प्रमाण को नहीं जानने वाले की बात है पूछा जाता है और शास्त्र को जानने पर जो उसको छोड़ देते तो अश्रद्धान या तद विहिता देवादि पूजा अश्रद्धालु है शास्त्र विहित देवादि पूजा में श्रद्धा अन्यता प्रवर्तन देखे से कहेंगे तो शास्त्र विहित को त्याग करने पर देवादि पूजा में श्रद्धा से विहित होकर श्रद्धा से अनित होकर करते इतना सक्यम कल्पे तो ऐसे कल्पना नहीं कर सकते तस्मत पूर्वकता है वो ये शास्त्र विधि मुसूजन श्रद्धा निर्देश पूर्वकता मतलब जो शास्त्र विधि नहीं जान करके केवल शिष्ट व्यवहार दे करके ही श्रद्धा से युक्त होकर के याग दान करते उनके लिए अर्जुन का प्रश्न है ठीक है मैं असानतया तद्य संबंध भाषा में किंचित शास्त्र पश्यंते तदुत्सुज असानतया अस धानतया उत्सुज उसमें शास्त्री तमें अश्रद्धालु होकर उसको त्याग करते ये सम्बन्ध शास्त्रोत्म विधि अधिगक्षता तम अवधरीयचा दुप्रवृत्ता न आश्रो स्व अंतर्भाव यस्मा अंतराध्याय सिद्ध तस्मा आस्थिक अधिकार है तेजाम प्रसंग जो विधि विधिम अधिगक्षता शास्त्र में कह गए विधान को जानने वालों को भी शास्त्रविधि निषद को समझने पर भी परमाधी उसको तिरस्कार करके अपनी इच्छा से देवपूजा दो प्रभुताना जो देवपूजा प्रभुत होते हैं उनका तो आशुर्य से वो अव अंतर्भाव आश्रय में अंतर्भाव उनका कहा गया पूर्व अध्याय में शास्त्रविधि जान का त्याग करते हैं तो तो है आश्रय में अंतर्भूत जाएगा अंतर्भुत हो जाएगा इनका अंतर्भाव हो जाएगा वह आश्रो में अंतर्भुत है तस्माद आस्तिक अधिकार प्रसंग नास्ती ये आस्तिक के लिए प्रश्न है सद्यानिता जो आस्तिक है उनका प्रसंग नहीं क्योंकि जो जान करते, करते हो तो अश्रद्धालु आसुर है तस्माद पूर्वता है ये शास्त्र विधि में सृज यजनते पूर्वकता कौन है शास्त्र अभिज्ञान वृद्ध व्यवहार अनुसार नहीं यावत बीच में भी शास्त्र अनिज्ञा वृद्ध व्यवहार अनुसार नहीं जो शास्त्र प्रमाण अन वृद्ध व्यवहार को अनुसरण करने वाले उनके लिए प्रश्न है ते ही सद्धया कर्म कुत्र कत्र परिवसती वो श्रद्धा से करते कर्म यागदान आदि उनका परिवशन किस में होगा तेम एवं भूता नाम तु का कृष्ण एवं भूत जो शास्त्र है वृद्ध व्यवहार के अनुसार करते हैं श्रिष्ट व्यवहार को के करके दान आदि करते हैं उनकी निष्ठा क्या है सप्तम आव रजअम ठीक है का अनिष्ठा इतनी विगुण थी कहा निष्ठा इसके विवरण है सत्तम आ रज अथवा तम था सत्वनिष्ठावस्थान आउसित रजो अथवा तम सप्वनिष्ठा में अवस्थान अथवा रजो में तम था ठीका कार्याम कारणे व्याप आसात्मा कार्य कारण से कारण सत्तर जम कारण के द्वारा व्याप होता है कार्य निष्ठा तात्पर्य एक तरह देवादी विषय पूजा सात्विकी आवश्यक राजसी उतमसी तो दैवादि विषय पूजा है पूजा सात्विकी अथ राजी है प्रश्न है विशेषनिष्ठम उत्तर सामान्य नक्तु न सक्यम इतिहास न परिहते विशेष निष्ठम उत्तर विशेष उत्तर विशेष में निष्ठा है कोई कहीं सात को कहीं राजस कहीं तामस कहीं होगा उत्तर है सामान्यतः एक साथ नहीं कर सकते अपने अपने कर्म के अनुसार कहेंगे इतिहास से न परिहार करते सामान्य विषय प्रश्न न प्रविभज्य प्रतिवचन मरहती थी श्री भगवान सामान्य विषय प्रश्न ही उसका विभाग किए बिना उत्तर नहीं हो सकता है इसलिए विभाग करके भगवान कहते श्री श्री त्रिविधा भगवाचवा श्रद्धा देहीना सा स्वभाजा सात्वी राजमसी चेति ताम चैव सुनो देना स्वभावजा श्रद्धा त्रिविधा भवति भवती श्रद्धा देहियों के जीवों के स्वभावजा स्वभाव से होती तीन प्रकार त्रिविधा सात्विकी उनको सुनो त्रिविधा दासे में श्रद्धा टीका श्रद्धा तीन प्रकारे प्रश्न के अनुपयुक्त तो क्यों कहते निष्ठा के प्रश्न किया गया छह यम पृछसी निष्ठा के लिए तुम पूछते हो वो निष्ठा तीन प्रकारे टीका में श्रद्धा पूर्विकाया क्रियायामत श्रद्धा पूर्व क्रिया में वो निष्ठा क्या है प्रविध तुम्हारा तीन प्रकार श्रद्धा कारण क्या से प्रकार है स्वभाव शब्दार्थम प्रकृतो उपयोगता कथित यहाँ स्वभाव शब्द का क्या अर्थ है प्रकृत उपयोग कथन करते भगवान भाष्यकर जन्मतर कृतो धर्मादि संस्कारो मरण अभिव्यक्त स्वभाव उच्चते ततो स्वभाव अन्य जन्म में क्या गया धर्मा धर्मा धर्म आदि संस्कार धर्म अधर्म क्या गया वासना मरण काले पूर्व जन्म में जब मरण होता है उस समय अभिव्यक्त होता है जो पुण्य पाप फल देने के तैयार होते हैं वासना अभिव्यक्त होते हैं वह स्वभाव इस जन्म में स्वभाव बन जाता है धर्म वासना धर्माधर्म वासना के अनुसार जन्म के आदमी में अभिव्यक्त होता है पूर्व मरण काल अभिव्यक्त हुआ वही अभिजन्म में स्वभाव बन गया उससे ज्यादा है स्वभाव श्रद्धा शुरू से इसे ठीक है में कथम त्रिविदा इतना तीन प्रकार के साविकी सप्तनिर्भृता सप्तुण से सम्पन्न है देव पूजा आदि विषय राज से रज निर्भता रज गुण से सम्पन्न यक्षरक्ष पूजा आदि विषय तामसी त्रमो निर्मृता त्रमो गुण से सम्पन्न प्रेत पिशाचादी पूजा विषय एवं त्रिविधा श्रद्धा है ताम उच्य मनाम श्रद्धा सुनो अभी कहे जा रहे है उसको सुनो प्राचीन कर्म त्रिविधाया श्रद्धा निमित्तम प्राचीन कर्म उद्बोधिता त्रिविधा वासना प्राचीन कर्म से उद्बोधिता वासना के उद्बोध होता है पूर्व कर्म के अनुसार तीन प्रकार वासना स्वभाव शब्द से कही त्रिविधाया श्रद्धाया निमित्तम तीन प्रकार श्रद्धा का निमित्त है पूर्व कर्म के अनुसार अभिवक् वाषण तीन प्रकार श्रद्धा का निमित्त कारण इधम उपदान तस्था श्रद्धा के उपादान दिखाते सव त्रिविधा उतीन प्रकार श्रद्धा के अनुसार सर्वस्य सर्वस्य सर्वस्य भवति भवति भवति पुरुषो पुरुषो पुरुषो सत्ता शस््रव्धा श्र सर्वस्य धवा अयम पुष्म यो यदत सर्वस्य श्रद्धा सौ प्राणी जीव की प्राणी जाति की श्रद्धा सत्वा सत्के के अनुसार संस्कार संस्कारयुक्त अंतकण के अनुसार अुसार के अनुसार ही श्रद्धा होती अयं पुष्धा श्रद्धा यो यच्छद या श्रद्धा से, से यद जिसमें श्रद्धा तदुसारे जीव विशिष्ट हा विशिष्टचित्तोपना श्रद्धा तत्वीध्ये त्रिव्या पूर्वाध्य अर्थ सर्व श्रद्धा सत्ता होती पूर्वार्धे विशिष्ट विशिष्टचित उपादन यद्धाया सा विशिष्ट उत्तरी विशिष्ट सत्तानुपा विशिष्ट संस्कार उपेता अंतकूपा सर्व प्राणीजा श्रद्धा भारत विशिष्ट संस्कार सप्ताह सेता अंतकूपिस्कार युताक विशिष्ट संस्कार सात्विक राजस्व संस्कार युक्त अंत के अनुसार ही सब प्राणी जाति की श्रद्धा विशिष्ट चित्त हो गया प्रश्न द्वारा श्रद्धा या त्रैविद्यापयुक्त मन माना संकट निष्ठा कैसा है उनकी सात्विक राजस्व तामसिक प्रश्न हुआ और श्रद्धा त्रैविद्या निरूपण करते उसका उपयोग कैसे होगा ऐसा मानने वाले शंका है यदि एवं तथा किम सिया जो शास्त्र विधि को नहीं जान करके शिष्ट व्यवहार को देख करके श्रद्धा से युक्त होकर कर्म करते उनकी निष्ठा क्या है ये प्रश्न है और यहाँ श्रद्धा रूपण करते कैसे उपयोग होगा यदि एवं तथा किम सद इससे क्या होगा तो उसका उत्तर है ठीक है श्रद्धेयम विषयम अभिध्याय या तत्र प्रवर्त विषय पिहर विषय उसका चिंतन करता हुआ उसी श्रद्धा से उसमें ही होता ऐसा मानते यदि श्रद्धा श्रद्धा प्राप्त श्रद्धा बाहुल्य श्रद्धा के अनुसारी प्रवृत होता है संसारी जीव ही पुष टीका में श्रद्धा मय तम प्रश्न थी पुरुष श्रद्धा मय है उसमें श्रद्धा मय तो क्यों ये प्रश्न करके कथन करते कथम प्रश्न है उसका उत्तर यो यद सब सद्धे में बहु बुरी समास जीव से सजीव यद जिसमें उसकी श्रद्धा है सैव सत्श्रद्धान अनुरूप सजीव श्रद्धा के अनुसार ही होता है उसके अनुसार श्रद्धे विषय में चिंतन करेगी प्रभुत्व होता है श्रद्धा खाल अधिक सिद्धि अधिकारी पुरुष में श्रद्धा प्रचुर है इसलिए तस्य श्रद्धा में हित्व तो, इसलिए अधिकारी पुरुष को श्रद्धा में कहते जिसमें उसकी श्रद्धा है उसके अनुसार उसमें प्रवृत्ति होती है प्रबुत योगी योगी तथा भी कथम सत्वादी निष्ठा यथोक्त पुरुष से, से ज्ञात शख्यानिष्ठा है कैसे ज्ञान हुआ कैसे ज्ञात शख्या संस्क्रम किया कार्य न लिंग देवादि पूजया सत्ताधि निष्ठा अनुमेय कार्य लिंग जैसे धूम लिंग के द्वारा बनने का निश्चय होता है यहाँ कार्य देवादि पूजा कोई देव पूजा कोई यक्ष पूजा कोई पिशाच पूजा करता है उसी से ही उनकी निष्ठा सत्ताधि निष्ठा अनुमेय उसका अनुमान होगा इतिहास यजंते सात्वा यक्षाजसा प्रेतान्भूतगणस्ता यजंतेमसा जाना सात्वा राजक्षरक्ष येमसा जन प्रेता भूतगणाश्च ये सात्वराजसताम सैदसे सप्तनिष्ठा सथ्थ सप्तनिष्ठा देवान राजसा, की करते राजसा। भुता गना, भुता दिन, दिन। इनकी अन्य तामसा जना ठीक है जानका अधिकृत पुर सधान ततच कार्य लिंग तारीपुष सदा प्रधान होने से कार्यलिंग से अनुमान करेंगे निष्ठा स्वादय देवा यक्ष कुबेरादि यक्षाजा कुबेरादिश माते राक्षसे नैतादय स्व धर्माद प्रच्युता विपरा देह पाता वायु देह मापना प्रेता प्रेत कहते अपने से धर्म से रहित होगी धर्म प्रच्युता धर्मही न होगी विपरा दे ब्राह्मणाद्य हो देह देव देव के बाद धर्म कर्म नहीं कर पाए मर गए वायु देह उनका वायु वायुव्य सर्व होता है दिखता नहीं वो प्रेत कहते मरने के बाद प्रेत होकर रहते कष्ट भोगते आराध्य देवा दे राजस प्रकामान भ्य आराध्यदय प्रकाशन सानेक्षाराध्य प्रेत भूतगण ये सब जो आराध्यदेवादी प्रकामान वो काम्य वस्तु तो देते हैं साप्विक को लोगों को साप्तिक वस्तु तो देंगे यक्ष रात तो ये सामर्थ्य समझना तभी याग या आदि सफल होते वो फल देते हैं इसके अनुसार वो प्रभु तो होते हैं उनको इसे फल मिलता है तो। न सत्ताष्ठा शास्त्रेण ज्ञात शक्य कार्यलिंग का सत्ताष्ठा शास्त्र प्रमाण से जाने जा सकती है कूत पाठे कंकृत कृतमत नार्यलिंग का प्रयोजन नहीं अतः अत कहीं तो कार्यलिंग का अनुमान से क्या तत्रा ए, आह, एवं एवं कार्य तो निन्निता, देव निर्मी सत्वादन शास्त्रुत्सर्गे तस्िद्रु दूजादी तत्पर सत्नष बाहुल्य तो रजोनषा से प्राणीन कार्यता इससे निर्णी हे सत्वादिष्ठा सत्वन निष्ठा तम निष्ठा शास्त्र विधि उत्सर्गे तस्वीद सहसेश सत्वनिष्ठ होता है सामान्य शास्त्र विधि है कोई हजार में देवा पूजा पर होता है सत्वनिष्ठ होता है ज्यादातर बाहुल्य न तो रजो निष्ठा तम निष्ठा से प्राणी नाइन जंतुनाम स्वभाव रजोनिषत सत्ष्ठ जंतूना वाले जंतु प्रचुरे अचुर रजोनषतमचुर प्रचुरत्चुरूपम रजो दिखाते तिदसु दवादी पुजा राजसा नाम तामसा नाम जब राजस तामस प्रचुर प्रश्न के द्वारा विवरण करते कथम उसका उत्तर है अशास्त्र घोरं घोरं तप्ये तपोजना दम्भा संयुक्ता कामराग बलाता ये तप्यंते। काम ये कामराग अशास्त्र दम्भा संयुक्ता काम राग बलाता घोरम तप्य दम्भअहकारुक्त होकर के कामराग राग बल श्रीयुक्त होकर के शास्त्र भीत नहीं न शास्त्र भीतेमी अशास्त्र विहितम भी घोर तप करते ये रजुगुण रा, राजस है ठीक कामश्च काम्यम विषय हो रागश्च तद विषय भोग अभिलाष तत्कृतम तत्प्रेतम काम्यमान विषय को विषय काम्यमान विषय उसको विषय करने वाले काम इच्छा रागे तद विषय भोग इच्छा भोगईच्छा तत्त काम राग बल कृत तशात न शास्त्री अशास्त्रीत घोर काीलाकना आत्मन अने का तपस्तप्य तप्य कापन संपोजन एक तपोज करते चम्हाकार अहंकार संयुता दम्भचार दम्भाअंकार दम अहंकार दर्मद तो, अहंकार अहम कुछ तो काम राग बलाता काम रागस काम राघो तत्तम बलम काम से गया बल काम राग बल तेना काग बलिता काम करद्या काम विषय राग भोग तद विषय भोग इच्छा तत्कृत कामराग कृत तत्प्रयुक्त बल उसी बल से युक्त हो करके ये करते हैं ये से दिया है टीका मे दियायुक्त काम राग बोला निज गमकार संयुक्त धर्मन्द्र जी तो दंभे और में मैं ही श्रेष्ठ हूँ मै ही सब जानता हूँ करता हूँ ये अहंकार होकर के ये रजुनिष्ठान प्राधान्य प्रदस्त ये है, कहा गया तमोनिष्ठान प्राधान्य दस्य आगे तमो निष्ठा का इसमें श्लोक इस में नहीं आया स्पष्ट होता है रजुनिष्ठा आगे तमोनिष्ठ कर्शयत शरीरस्थम शरीर भूतग्राममचेत मांचेवा शरीरस्थम शरीस्थ्यासुर निश्चयान शरीरस्थम भूतग्राम कर्षयन मेवा अंतरस्थम कर्षयन अचेत सान आसुरश विधि वो असुरश्चय पहले आसुर का ये पहले राजस का ये आसुर शरीरस्थम भूतग्रामम शर्मिश्चित भूत, भूत समुदाय अंतर्यस्थम परमात्मा भी अंतर्रं उनको कर्षयंत भूत ग्राम को तो कृषक करते दुर्बल करते और परमात्मा का अनुशासन अनुशासन नहीं करना ही कर्षण परमात्मा को कृषि करना उनके अनुसार कृषि कुरंत दुर्बल करते शरीर भूत ग्राम कर्ण समुदाय इंद्र समुदाय अचेत स अविवेकन मा चर्म बुद्धि साक्षी भूतम परमात्मा भी कर्म बुद्धि के साक्षी रूप से है अंत में स्थित है ठीक है टीका में कथम शरीर आदि साक्षी ईश्वरम प्रति कृषिकरणम प्राणी न जो शरीर आदि बुद्धि आदि के कर्म के साक्षी ईश्वर उसका कृषिकरण उसको दुर्बल करेगा कर प्राणी एके से संभव है इसलिए कहते मद अनुशासन परमात्मा का कर कर कर्षण कृषक दुर्बल करना क्या है अनुशासन नहीं करना उनका अनुशासन उसको पालन नहीं करना ही हिंसा है तेन विपरियास निश्चय भाष्य में तान उनका असुर निश्चय समझो आशुर निश्चय यहाँ आसुर निश्चय उनका निश्चय आसुर है असुर आसुर है तान परिहरार्थम विधि तो उपदेश में उनका परिज्ञान कुत्र उपयोग उनका ज्ञान का कहाँ उपयोग है तथे तो परिहरणार्थम उसको त्याग करने के लिए समझो ये उपदेश भगवान का ओम ओन मित्र शं शरुण शो भव